जिनके अंदर अपनी पात्रता हो जो चुनौती देकर कहफे क्या मैंने अपने इष्ट को देखा है इसलिए मैं तुमको अपने इष्ट से जोड़ना चाहता हूं अंत है वो परमहंस धर्म सम्राट ऐसे शब्दों को लगाना भूल जाए मुझे पूछा गया गिरोजी धर्म सम्राट को तो संबोधन करते हैं मुझे धर्म सम्राट संबोधन में मुझे तृत्त नहीं मिलती मगर यह शब्द ही तुम्हे कहीं पिंच करें तुम्हें कभी तो चीटा काटे कि मैं वास्तव में अगर अपने आप को धर्म सम्राट कह रहा हूं तो मैं चुनौती भी दे रहा हूं कि अगर कोई दूसरा धर्म सम्राट है वर्तमान में तो मेरा सामना करेगा तो भगवान ने की के के रास्ते प्रशस्त हो सकते हैं यदि समाज में केवल एक सत्य उजागर हो जाए कि वास्तव में आजकल आध्यात्मिक शक्ति वर्तमान में किसके किसके पास है जब हमारे हिंदू धर्म की रक्षा होगी तभी हम सब दूसरे धर्मों का भी मान सम्मान कर सकेंगे हम भटकाओ में भटकते चले जाएंगे समाज पतन के मार्ग में चला जाएगा टीवी में जो हम प्रोग्रामों को देखते हैं अपने बच्चों को समझाओ उन्हें सुधारो वह ज्ञान दो कि जिस तरह बच्चे पढ़ते हैं, उनको लगता है कि शायद वो ज्यादा बैभोशाली रात रंग कर रहे हैं पार्टियां दे रहे हैं और चूंकि उस तरह के चाहे जो न्यूज चैनल खेलो चाहे जो प्रोग्राम खेलो आम व्यक्तियों की आवाज कम उठाई जाती है बड़े बड़े प्रोग्राम चाहे जब खोलो कोई न कोई प्रोग्राम चला किसी पार्टी का चित्रण दिया जा रहा है किसी फिल्मी एक्टरों का जो कम वस्त्र पहनते होंगे उनका विज्ञापन किया जा रहा है उनके वार्ताएं दिखाई जा रहे हैं एक आम व्यक्ति कह दे कि मैं अपनी बात करूं मैं विश्व स्तर को एक चुनौती दे रहा हूं कि दस मिनट का समय आप मुझे दे दो मेरे विचार वहां तक पहुंचा दो तो समय नहीं मिलेगा मगर यदि कोई अभिनेत्री कम वस्त्र उतार करके एक बार कोई डांस कर दे तो जहां उसका विरोध करना चाहिए उसको अपने स्टूडियो में बुला लिया जाएगा सम्मान बैठाया जाएगा चंद होगी ये महिलाओं के नाम पर कलंक है उन कलंकों को दूर रखना चाहिए समाज से हम पूरी नारी समाज को दोष नहीं दे सकते समाज हमारा कितना बड़ा उसको आंकलन करें और ये चंद चंद लोग जो गिने चुने लोग हैं वो पूरे समाज को मानवता को एक पतन के मार्ग पे खींच रहे हैं जो मैं कैलेंडरों की बात कह रहा था कल कुछ लोग भ्रमित होते कि ये जनवरी फरवरी का कैलेंडर दे, दिन देखने का तो नहीं मैं उस कैलेंडर की बात कह रहा हूं जिस कैलेंडर पर नारी की नग्न तस्वीरें टांगी जाती हैं कि जनवरी महीने में है कि देखो फरवरी महीने में है कि देखो तो इस तरह की काम वासना आपकी जागृत होगी अब बड़ा प्रसारण किया जाता है कोई आवाज नहीं उठाता समाज में विषमताएं भरी पड़ी है एक अपराधी हजारों प्रकार के अपराध करता है अगर उसके पास धनबल है तो सब जगह बच जाता है गवाह बदल जाते हैं न्यायपालिका फिर निर्णय भी अपने करा लेते हैं, क्योंकि न्यायपालिका तो को तो सबूत चाहिए और सबूत ही अगर पहले जाते हो, समाज बन चुका है। हमारे बड़े बड़े धर्म ही बिक रही होगी हमारा धर्म ही बिकाऊ हो जाएगा तो समाज के उनके सिर से वो बिकाऊ तो होंगे इसलिए सबसे पहले अपने धर्म की रक्षा करो सर वही झुकाओ जहां तुम्हारी अंतरात्मा स्वीकार कर ले और कम से कम वर्तमान में आवश्यकता है कि अपने धर्म गुरुओं से कहो या तुम किसी से जुड़े हुए हो कि गुरुदेव जी एक किसान परिवार में जन्मा व्यक्ति पूरे विश्व को चुनौती दे रहा है यदि आपके पास कुछ हो तो उस चुनौती को आप स्वीकार कर ले समाज को आवश्यकता है नफा मुक्त मानसाहार मुक्त जीवन जीने की आचार विचार व्यवहारों में अपने परिवर्तन लाने की जब तक हम अपने आचार विचार परिवार में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा मुझे पूछा जा रहा था कि क्या योग के जिस तरह इस तरह जगह जगह सूर्य इतने लगाए जाते हैं, क्या योग के सूर लगाए जाने चाहिए मैंने कहा योग के सूरों की नितांत नितान सकता तो है जगह जगह नहीं घर घर भी लगाए जाए तो अच्छी बात है मगर योग को व्यवसाय न बनाया जाए योग का ज्ञान निःशुल्क देना चाहिए योग का कोई शुल्क नहीं लेना चाहिए अगर वो योग का शुल्क लेते हैं तो मैं कहता हूं वह योग के लुटेरे हैं वो हमारे धर्म के लुटेरे हैं क्योंकि आतीत में हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी पूरी सामर्थ्य जिन साधनाओं जिन योगिक क्रियाओं को सीखने में लगाई उनको सदैव अपने शिष्यों को निशुल्क ज्ञान दिया है और सदैव कहा कि समाज में बांटो कभी उन्होंने नहीं रोका ऐसा नहीं कि समाज में विस्तार नहीं हुआ मगर उनके पास जो संसाधन थे उनका विस्तार हुआ आज जो संसाधन है कई लोग ऐसे अधर्मी अन्यायो भूमाफियों को जितने लुटेरे हैं कुछ योगाचारों को देखें देखे ऐसे उनकी बात कर रहा हूं उनके साथ जितना समाज वही जुड़ा होगा जो जिले के पास अरबों खरबों की संपत्ति नाजायज तरीके से आई है उन्हें को सम्मान मिल रहा है इसलिए चुनौती के साथ कह रहा हूं कि अब तक उनके मंचों में जितने लोग सम्मान पा चुके हैं केवल उन, उन, उनका उनकी ब्रेन करा ली जाए हजार में नौ व्यक्ति ये कहेंगे कहें कि हम बेमानी से धन कमाए हम अधर्मी है हम अन्यायी है इसमें कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए और विराम आप लोग ही लगाएंगे और वह तब लगाएंगे जब अपने आप पर विश्वास होगा अपनी पर विश्वास होगा, कि समाज को तो हमने बहुत कुछ देख लिया समाज ने हमें क्या दिया मगर हमारे अंदर वह आत्म तत्व तो बैठा हुआ है अलव ऊर्जा बैठी हुई है अब हम उसकी ओर देखना शुरू करें अब हम उसकी और प्रार्थना करें अब हमको जो कुछ हासिल करना है उससे हासिल करना है और उसी के लिए आचार विचार व्यवहारों में परिवर्तन लाओ नित्य साधना करो सूर्योदय के पहले उठना सीखो जब आप इन नियमों का पालन करेंगे सूर्योदय के पहले उठेंगे अपने कार्यों में परिवर्तन लाएंगे थोड़ा सा त्याग की भावना अपने अंदर लाएंगे तो धीरे धीरे आपको मां की कृपा बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे वह ऊर्जा आपके अंदर आती चली जाएगी और आप स्वतः सामर्थ्यवान बनते चले जाएंगे चूंकि आपके जितने संस्कार जागृत होल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा फल से आप वंचित नहीं रह सकते आपके बच्चों में सदगान पैदा होगा आपके बच्चों में संस्कार पैदा होंगे मेरे तीनों पूजा संध्या ज्योति जो बच्चियां हैं, आप लोग बच्चों को कहते हैं कि सुबह उठते हैं आप लोग तो सदा 8-9 बजे उठते हैं उसके बाद भी बच्चों को देखते तो चर और उड़ा देते हैं कि बेटा उन लेटे रहो थोड़ी देर मैं अगर याद करू तो शायद साल छह महीने के बाद से ऐसा कोई दिन नहीं गया कि कभी सूर्योदय के बाद उठी हो यदि कभी एक आध दिन बीमार नहीं रहे आदत डलाओ सुख शांति आएगी कैसे आप कहते हमारे परिवार में दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे गुरुदेव जी हम तो आशांत किए रहते हैं हमारे बच्चे कहने में नहीं चल रहे मैं कहा मैं किस सुखी हूं ऐसा नहीं मेरे पास धन संपदा का मार लगाओ मैं तीनों बच्चों से और आवश्यकता ज्यादा संतुष्ट रहता तो मेरे घर में सुख रहती है मैं पत्नी से संतुष्ट हूं मैं बच्चों से संतुष्ट हूं अपनी बच्चों से संतुष्ट हूँ आप लोग पुत्रों की कामना करते हैं मैं माता भक्ति के चरणों में ने आराधना की थी कि चूंकि मुझे ग्रह रखा गया अगर मैं निशानता रहकर कार्य करता तो लोग कहते हैं गुरुदेव जी है इसलिए ऐसी बातें कहते हैं इसलिए मैंने मां के चरणों में चिंतन किया था कि अगर मेरे परिवार में जन्म भी अगर मेरे घर में आना है तो केवल पुत्रियों का जन्म हो पुत्र और पुत्रियों के भेद को छोड़ दो क्योंकि यही तो समाज के भटकाव है जिस दिन तुम पुत्र और पुत्रियों में भेद छोड़ दोगे उस दिन तुम्हारे अंदर शांति पैदा होने लगेगी क्योंकि यही कर्म है जो हमारे छोटे छोटे कर्म हमारे अंदर असंतुलन पैदा कर देते हैं पुत्रों की प्राप्ति के लाभ पांच छह बच्चिया होती चली जा रही है मृत्यु के, के बाद जो छोटी से क्रियाक्रम कर देता उससे नहीं होगी मुक्ति ऐसे कर्म करो कि तुम अपने रहते उस को प्राप्त कर लो कि तुम्हारे शरीर को अगर सड़ने गलने लगे उन्हें बदबू लगे तो चाहे जहां फेंक दे अपने मुक्ति के लिए बच्चों का सहारा लेते हो सेवा के लिए सहारा होते तो एक तो मान लिया जाए मगर यह ध्यान थी उन्हीं कथावाचकों ने उन्हीं धर्माचारों ने पैदा कर ली कि जिसके अंदर पुत्र नहीं है वो तो उसके अंदर जिसके संतान नहीं हुई तो उसकी मुक्ति नहीं मिलेगी मैं कह रहा हूं मेरे पास पुत्री नहीं है पुत्र नहीं है मगर मैं हर पल मुक्त हूं व्यक्ति चाहे तो मुक्त पुरुष स्वतः बन सकता है मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं मैं हर काल में मुक्त हूं तुम तो हर काल में मौजूद हो कौन किसकी वंश परंपरा चला रहा है अपनी दस पीढ़ियां आगे के किसी बाबा दादा का नाम पूछो किसी से जब तुम्हें याद नहीं तो तुम्हारे बच्चे क्या याद रखेंगे आने वाली दस पीढ़ियां तुम्हें क्या याद रखेंगी तो किस परंपरा के लिए अपने परिवारों के इतना करते जा रहे हो? परिवारों को सीमित रखो क्योंकि हर काल परिस्थितियों के आधार पर हमको जीवन जीना चाहिए दो या तीन बच्चों से ज्यादा अपने परिवार में जन्म लेने की स्थितियां न निर्मित करो घर में सुख शांत के लिए एक बेडरूम की संस्कृत को समाप्त करो मैंने बार विस्तार का, का चिंता से चिंतन दूंगा क्योंकि नित्य पद पत्नी जो एक साथ बेडरूम में एक बिस्तर पे सोते हैं यही उनकी अशांति का मूल कारण बनता है पद पत्नी के बिस्तर अलग होने चाहिए पारिवारिक परंपरा चलाने के जो संबंध के योग निर्मित होते हैं वो क्षणिक योगों का समय होता है मगर अमूल तौर पर कभी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि पद पत्नी सदैव रात भर एक साथ सोए इनसे चेतना तरंगे बाधित होती है हमारी प्राणवायु बाधित होती है आकर्षण एक दूसरे पर जो लगाव आकर्षण की शक्ति है वह छीण होती है और वही छिड धीरे धीरे आपको अशांत बनाएगी और उसी तरह जब मां के घर में बच्चा होगा तो भी अशांत पूर्ण वातावरण लेकर के पैदा होगा क्योंकि जिस तरह माता पिता का जीवन होगा उसी तरह बच्चों के अंदर उसी तरह के विचार और विकार पैदा होंगे मानसिक असंतुलन की स्थिति में यदि कोई व्यक्ति है तो कभी भी संतान उत्पत्ति के बारे में सोचे नहीं उसके अपंग बच्चे पैदा होंगे असंतुलित बच्चे पैदा होंगे इसलिए अधिकांश हो रहा है जितने अनित अन्या अधर्म पे पैसा कमा रहे हैं कहीं ना कहीं वहां पर असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है भटकाओं की स्थिति पैदा हो रही है इन भटकाओं को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारना है अपनी प्रगट सत्ता पर विश्वास करना है अपने इष्ट पर विश्वास करना हम जो जिस धर्म में है उस धर्म पर विश्वास करना है एक दूसरे के धर्म के परिवर्तन करने की बात नहीं करना एक अधर्म होता है किसी धर्म को दूसरे धर्म में परिवर्तन करना और प्रलोभन देकर के परिवर्तन कराना तो और महाअधर्म कहलाता है अपने धर्म पर विश्वास करो अपने आप पर विश्वास करो अपने गुरु पर विश्वास करो अपनी इष्ट शक्ति पर विश्वास करो और नित्य साधना भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना से करो और सजग रहो भले कथावाचक कहते हो कि माया महाठगिन में जानी और माया में ही वो लिप्त रहते हैं किसी कथावाचकों को देते समाज में कह माया, माया में मत लिप्त रहो माया में मतलप्त रहो मगर हर वो आपकी कथा सुनाने में अगर आपने दक्षिणा पहले तय करके उनकी नहीं दे दी तो कथा सुनाने के लिए मंच में नहीं आते मगर मैं कह रहा हूं कि माया के साथ चाहे जैसा रहो काया से सजग रहो काया में क्योंकि साधक काया को जानता है रही है रही क्योंकि कोई भी अपराध आप करते हैं उसका मूल कारण आपकी काया है अगर आप चोरी भी करते हैं तो इस काया विचार आपके अंदर पैदा होते हैं और आप चोरी करते हैं आप किसी के हत्या करते हैं तो आपके अंदर विकार पैदा होते हैं और आप किसी की हत्या करते हैं तो अपने शरीर से सजग रहो कि शरीर को लोभी है शरीर तो सुख चाहता है मगर, तो तो है। मगर तो की की चुनो। चुनो। शरीर के अंदर की बैठी आत्मा की आवाज सुनो उसका सानिध्य प्राप्त करो जब तक अपने स्थूल और कारल शरीर के को साथ में समाओगे नहीं जोड़ोगे नहीं योगी क्रियाओं के माध्यम से उन चेतना तरंगों के माध्यम से जितना संबंध जोड़ लोगे उतना तुम अपराधों से अलग हो जाओगे नहीं जितना तमोगुणी का तुम्हारा जीवन होगा जितना तुम सत्य दूर हो तुम उतना ही अपराध करते चले जाओगे आज नहीं तो कल अपराध करोगे धर्म से अलग हो हट करके योग से अलग हट करके अध्यात्म से अलग हट करके विकास की बात कहना ही अधर्म की बात है क्योंकि विकास नहीं पतन का मार्ग है आज अमेरिका जो संयुक्त राष्ट्र में देखिए अमेरिका देखिए जो अपने आप को सर्व कहते थे संप्रभुता संपन्न राष्ट्र कहते थे उनके यहां किस तरह अशांत है क्योंकि मेरे कहा देखने पर वो बहुत अच्छे कपड़े पहन करके आ जाते उनके अरबों खरबों की फैक्ट्रिया मिल लगे हुए हैं इससे मत देखो उनके पास जाके देखो उनके अंदर कितनी अशांति है कितना असंतुलन है कितना बिकारों से ग्रफित हैं समाज में परिवर्तन किस तरह से करना उनके अंदर ज्ञान नहीं है इसलिए जार्ज बुफ जैसे लोग अमेरिका के राष्ट्रपति अनेकों देशों में केवल अपने आप के वर्चस्व का काम करने के बाद एक के बाद एक आक्रमण करते चले जा रहे हैं किसी ने सौदोफ तय की होगी तो उसको फांसी भी रहे हैं और खुद लाखों करोड़ों का अपाहिज बना रहे हैं उस पर उनका विवेक नहीं जाता उस पर उनका ज्ञान नहीं जाता कि दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं परिवर्तन डालने के पहले खुद अपराधी बनाएंगे और फिर उन अपराधों कहेंगे हम दूर कर रहे हैं देशों पर आक्रमण करके एक ओफामा ओफामा बिन लादेन को पकड़ नहीं पाते और देश की लाखों करोड़ों जनता को मार करके गिरा देते हैं यह विकृति है और जहां हो भी रहा है कहीं कहीं वहाँ भी मांसाहार इन चीजों को सेवन किया जाता है तो बिहार मेरे द्वारा बहुत पहले भविष्यवाणी की गई थी जब ऐसी स्थितियां नहीं थी तब मेरे द्वारा पहले मौजूद की अमेरिका में एक ऐसा मोलो इनका भी ऐसी घटना घट गई जबकि आज तक ऐसे हमले तब नहीं हुए थे कभी किसी ने सुना नहीं था कि कभी किसी बाहरी आक्रमणकारियों वहां जाके बम बर्फा है तो अमेरिका जो अपने आप को सेफ और पाक समझ रहा है यह भविष्यवाणी खुद लिख करके जबलपुर के एक समाचार पत्र में ले गए थे तो वहां उसको नकार दिया गया था कि भविष्यवाणी तो हम खुद बना लेते हैं तब मेरे द्वारा कहा गया था अमेरिका में बीएफए हमले होंगे जिसे अमेरिका अपने आप को बचा नहीं पाएगा आईपी घटना घटित होगी जिसे विश्व दहल करके रह जाएगा और वह घटना वहां घटित हुई अपराध कहीं भी जितने अपराध फल फूल रहे उन अपराधों को रोकने के लिए हमारे पास एक मार्ग है कि आप अपने अध्यात्म पथ पर बढ़े आत्मज्ञान को हासिल करें हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो शिक्षा केवल भौतिक धन अर्जन का साधन ना बने शिक्षा हमें कर्मवान बनाए हमें धर्मवान बनाए शिक्षा के साथ साथ हमें धर्म की शिक्षा भी देनी चाहिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि कोई बेरोजगार ना हो अन्था, आने को लोगों को शिक्षा बनाकर बेरोजगार बनाए तो तुम उनको ज्ञानवान अपराधी बना रहे हो ज्ञान दे दे तो क्या अपराधी बनने में तुम ज्ञानवान अपराधी बनो सरकारों पास सामर्थ्य है मगर उसका उपयोग नहीं करते सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है बेरोजगारी दूर कर सकती है मगर उस तरह के रास्ते नहीं तय करना चाहती खुद समाज समाज को शराबी बनाएगी और फिर शराब दूर कर दोनों तरफ तरह लूटती है पहले शराब के ठेके उठाए गए सरकार द्वारा फिर शराब शराब उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जाते हैं फिर शराब से कोई बीमारियां पैदा हो जाती है उनके निदान के लिए भी अनुदान नियुक्त किया जाता है और ऐसे अधिकांश तो योजनाएं बनती हैं कि हमारी किस योजना को संचालन करने से हमें कितना कमीशन मिल जाएगा सांसद विधायक अपना चाहिए मगर एक करीब एक चपरासी का कितना वेतन कितने वर्षों में बढ़ता होगा आप लोग सोचे भेदभाव क्यों किया जाता है कोई विरोध नहीं होता महिलाओं के आरक्षण की बात हो कोई आरक्षण की बात हो दसों साल से बिल पड़े हैं पेंडिंग कोई निर्णय नहीं हो रहा मगर उनका अपना वेतन बढ़ाना हो निर्विरोध सभी पार्टियां एक फैमत से एक दिन के एक घंटे भी नहीं लगता और बिल पास हो जाता है यह क्या असंतुलन नहीं है क्या समाज के अच्छा व्यवहार किया जा रहा है किस तरह सुधार होगा कभी ना कभी तो आवाज उठाना ही पड़ेगा कभी ना कभी तो अपनी बात उठाना ही पड़ेगा कभी ना कभी तो तुम्हें त्यागपूर्ण जीवन जीना पड़ेगा कि समस्त राजनेता मेरे खिलाफ क्यों ना चले जाए मगर करना मुझे वही है जो मैं चाहता हूं जो प्रगट सत्ता चाहती है चूंकि मेरी, मेरी चुनौती सभी क्षेत्रों के लिए है कि मेरी बातें खट लगती है तो एक आयोजन कराने में आगे बढ़ो और मैंने बार बार कहा है कि मैं जिफ़े चाहूं उसे जीवन दान दे सकता हूं जिसकी असाधाध बीमारी को चाहूं अपने शरीर में खींच सकता हूं जिफ़े चाहूं नेता बना सकता हूं और जिफ़े तो धूल चटा सकता हूं और ये कार्य भी मैंने किए हैं अनेको ऐसे सांसद विधायक है जिन्होंने सांसद विधायक बनाया गया और ऐसे लोग हैं जिनको मैंने एक बार कह दिया कि इसके बाद वो तो चुनाव कभी नहीं जीत पाएंगे तो कभी चुनाव नहीं जीते साधक पास अलौचिक क्षमताएं होती है मगर उनका सदुपयोग कहा संकल्प ले चुका हूं कि मेरी आपके अंदर चेतना तरंगे जागरत करने में जाएगी आपको चेतना बनाने में आप फु, फु, कहीं मेरी चेतना तरंगे तुम्हारे लिए सहायक हो और तुम उस तथ की ओर थोड़ा सा नजदीक जा सको और उसी के लिए यहां जो क्रम चलाए जाते हैं मेरे द्वारा जो निर्देशन दिया जाते हर घर में माँ का दुष्कर्म हो माथे पर कुमकुम का तिलक लगाओ शक्ति जल जो मेरे द्वारा दिया जा रहा है उन्हीं साधनात्मक क्रमों से मेरे द्वारा चेतन करके जिस यज्ञ में मैंने कहा था और अभी यज्ञों को तो यज्ञ करने की पात्रता नहीं है जिसको जिसकी करता क्रियाकर्म दोनों बराबर ना हो जिस का वह यज्ञ करा रहा है उस यज्ञ से वह एकाकार न हो तब तक वह यज्ञ समाज के लिए फलीभूत हो ही नहीं सकते चाहे लाख लाख कुंडी यज्ञ कराओ मेरे द्वारा भी यज्ञ कराए जाते हैं समाज के लिए नहीं मैं स्वतः बैठकर करता हूं समाज का कोई व्यक्ति सहभागी नहीं होता एक यज्ञ में ग्यारह दिन लगते हैं उस एक यज्ञ में कहा था कि मैं तो सात घंटे आठ घंटे निराहार रहकर एक आसन पर बैठता हूँ दो घंटे मेरे बगल में बैठकर दिखा देंगे तो मैं सर काट के उनके चरणों में चढ़ा दूंगा अनेकों लोगों ने यहाँ मौजूद है जिन्होंने प्रयास किया हजारों लोग जिन्होंने प्रयास किया कि हम दस पंद्रह मिनट बैठकर देखे तो होता क्या है या उनसे पूछे कि क्या होता है और इन यज्ञों के माध्यम किस प्रकार के लाभ लिए इसका कभी रुद्राक्षों के पीछे पड़ जाते हो कभी अंगूठिया धारण कर जितने नेता अभिनेता होंगे उनके सभी उंगलियों पर रत्न जड़े होंगे लाभ सभी चाहते हैं मगर धर्म को अपनाना नहीं चाहते धर्म कर्म करना चाहते हैं तुम्हारा सबसे बड़ा रत्न तुम्हारे अंदर बैठा है उस रत्न के ऊपर पड़े हुए आवरणों को हटा दो तो केवल जिस दिन तुम्हारे अंदर पर बैठे हुए उस रत्न की उस आत्म चेतना के ऊपर पड़े हुए आवरण हट गए भगवान ने की जय तुम्हारे लिए फेष कुछ नहीं रह जा मार्ग अपने आप मिलने लग जाएगा समाज तो तुम्हारा शोषण करता ही रहेगा समाज आएगा कोई धर्म के नाम पर शोषण करेगा कोई राजनीति के नाम पर तुम्हारा तुम्हा शोषण करेगा यदि उस शोषण से बचना चाहते हो तो अपने आप को जगाओ अपने आपको चेतना आपको सामर्थ्यवान बनाओ तपस्या जीवन जीओ नहीं नाना प्रकार की समाज में जो आ रही है, है दुर्घटनाएं घट रही है ये कार्य उसी तरह होते रहेंगे प्रगति को समझो अपने आप को समझो उस प्रगति सत्ता की आराधना करो इसी में तुम्हारा कल्याण होगा इसी में समाज का हित होगा इसे समाज के बीच का छाया हुआ असंतुलन छटेगा और हटेगा सभी को मालूम है कि जब मेरी अलग अलग मौसम में करूंगा कमलेश गुप्ता मौजूद है इंद्रपाल आहूजा मौजूद है रणधीर सिंह मौजूद है कई ऐसे लोग मौजूद है जिनके माध्यम से यज्ञों का एक एक यज्ञ का अलग अलग स्थानों में संचालन करवाया गया मैंने पहले यज्ञ में कहा था कि मेरे हर यज्ञ में मेरा प्रमाण है मेरी चेतना का प्रमाण है कि मेरे हर यज्ञ में बरसात जरूर होगी भगवान की जय और मेरे किसी यज्ञ में यदि बरसात नहीं होती तो मान लेने नहीं पास माँ की कोई शक्ति नहीं है और मैं पूरा जीवन समाज के बीच से त्याग करके कभी एकांत, एकांत स्थान में चला जाऊंगा